देवी भागवत चौथा है। राजन ब्रह्मा से लेकर पर्यंत जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है जगत में सभी के साथ माया मनोरंजन किया करती है सबको निरंतर मोह में डाले रखना इसका स्वाभाविक गुण है राजन मनुष्य कार्यवश सदा असत्य का आश्रय लेता है अतः सर्वप्रथम पुरुष का कर्तव्य है कि जिस समय वह कार्य करने में प्रवृत्त हो मन को विषय चिंतन में न उलझने दे क्योंकि विषय भोग के लिए ही मनुष्य कपट कर बैठता है और कपट से पाप का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है फिर तो प्रबल वैरी काम क्रोध और लोभ जग उठते हैं इनके वश में हो जाने पर मनुष्य यह नहीं जान पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए धन हो गया तो मन में असीम अहंकार उत्पन्न हो जाता है अहंकार से मोह और मोह से मरण होना बिल्कुल निश्चित है उस स्थिति में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं इनमें ईर्ष्या असूया और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है प्राणियों के मन में आशा तृष्णा दम्भ दीनता और नास्तिकता आदि भाव मोह से ही उत्पन्न होते हैं अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं मैं किया करता है उसका समय मेरापन छाया रहता है किंतु यह विचार उत्तम नहीं माना जा सकता क्योंकि राग और लोभ से किए हुए कर्म में सर्वत्र अपवित्रता रहती है अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी भी कार्य को आरंभ करते समय पहले द्रव्य पर दृष्टिपात कर ले जिसके उपार्जन करने में किसी से द्रोह न करना पड़े वही धन धार्मिक कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है राजेंद्र द्रोहपूर्वक उपार्जन किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है उसका समय पर उल्टा फल ही सामने आता है अद्रोहेणार्जित द्रव्यम प्रशस्तम धर्मकर्मली द्रोहाजितेन द्रव्येण योति शुभम नर विपरीतम भवे तत्व फल काले निपो तमाम इसलिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है जिसके मन में किसी प्रकार के अपवित्र भाव नहीं है वही समीचीन फल का भागी हो सकता है मन में अशुद्ध विचार भरे रहने पर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल असंभव है यज्ञादि कर्मों में आचार एवं मृतिक प्रभृति जितने कार्य करता हों उन सबका अंतकरण पवित्र होना चाहिए तभी यज्ञ का पूर्ण फल सुलभ हो सकता है देश काल क्रिया, कर्ता, द्रव्य और मंत्र इन सबकी शुद्धता वांछनी है मन में शुद्धता रहती है तो कर्म के संपूर्ण फल भोगे जा सकते हैं शत्रु मर जाए और मेरी सबसे बढ़कर उन्नति हो इस उद्देश्य से मनुष्य जो यज्ञ दान आदि पुण्य कार्य करता है उसका फल उसे उल्टा ही मिलता है स्वार्थी मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन सा कार्य उत्तम है और कौन निषिद्ध वह निरंतर पाप कर्म में संलग्न रहता है एक भी उत्तम कर्म उससे नहीं हो पाता वेद कहते हैं कि देवताओं के सत्व गुण से मनुष्यों की रजोगुण से और पशु प्रवृत्ति की तमोगुण से उत्पत्ति होती है इससे देवता सत्व प्रधान हैं। फिर भी वे परस्पर वेर भाव बनाए रखते हैं तब फिर पशु परस्पर रखते हों, इसमें कौन सी विचित्र बात है देवता भी निरंतर द्रोह में तत्पर रहते हैं किसी की तपस्या में विघ्न उपस्थित कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया है उनके मन में कभी प्रसन्नता नहीं रहती वे सदा द्वेषी बनकर परस्पर वैर ठाने रहते हैं राजन यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है तथा राग द्वेष इससे अलग हो ही कैसे सकते हैं